तो भारत दौड़ने वाला देश नहीं है कोई सवाल पूछना चाहें तो जी पूछ हाथ उठाइए आप मेहरबानी करके इन पांचों सूत्रों को क्रम से एक बार फिर से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 और वो साइकिल यह है कि कोई भी खाना खाएं तो उसके आठ घंटे के बाद ही भूख लगेगी आपको तो एक रात पहले का खाना उनको उस समय खिला दीजिए कि सुबह तक आठ घंटे पूरे हो जाएं। माने अगले दिन शाम को ही खाना खिला दीजिए रात को मत खिलाइए। शाम को छह बजे तक अगर आपने खाना खिला दिया छ बजे तक तो 8-9 बजे तक सोने की नींद उनको आ ही जाएगी क्योंकि डेढ़ घंटे के बाद जैसे ही खाना पचके रस में बदलता है बॉडी का ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ना शुरू कर देता है और ब्लड प्रेशर बढ़े तो नींद आनी ही है रुक नहीं पाएंगे आप तो शाम का खाना 6 बजे उनको खिला दीजिए 8 बजे तक नींद आ जाएगी और छह बजे से आठ घंटा गिनेंगे तो सवेरे चार पांच बजे तक वो पूरा हो जाएगा तो चार पांच बजे के आसपास जब वो सोकर उठेंगे तो इतनी तेज भूख लगी होगी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 किए गए चिकित्सा परामर्श से काफी रोगियों को लाभ हो रहा है आप अपने शहर या गांव में इस तरह के शिविरों का आयोजन करवा सकते हैं या आस पास होने वाले शिविरों में भाग ले सकते हैं वंदे मातरम राजू भाई के अधूरे सपनों और कार्यो को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र स्थित राजू भाई की कर्म भूमि सेवाग्राम वर्धा